आवाज की दुनिया की दोस्तों आज फुर्सत के पलों में आपकी दोस्त भारती परिमल लेकर आई है लघु कथा लघु कथा का शीर्षक है जमा पूंजी। एक दिन एक राजा ने अपने तीन मंत्रियों को दरबार में बुलाया और तीनों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर बगीचे में जाएं और वहां से अच्छे-अच्छे फल जमा करें करे। उसने काफी मेहनत की और बढ़िया ताजा फलों से थैला भर लिया दूसरे मंत्री ने सोचा राजा हर फल का परीक्षण तो करेगा नहीं इसलिए उसने जल्दी जल्दी थैला भरने में ताजा कच्चे गले सड़े फल भी थैले में भर लिए तीसरे मंत्री ने सोचा राजा की नजर तो सिर्फ भरे हुए थैले पर होगी वो खोलकर देखेगा भी नहीं कि इसमें क्या है उसने समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी थैले में घास और पत्ते भर लिए वक्त बचाया दूसरे दिन राजा ने तीनों मंत्रियों को उनके उनके थैलों समेत दरबार में बुलाया और और थैले खोलकर देखे भी नहीं और आदेश दे दिया कि तीनों को उनके थैलों समेत दूर स्थान के एक जेल में तीन महीनों के लिए कैद कर दिया जाए अब जेल में उनके पास खाने पीने को कुछ भी नहीं था सिवाय उन फैलों के तो जिस मंत्री ने अच्छे अच्छे फल जमा किए वो तो मजे से खाता रहा और उसके दिन गुजर भी गए फिर दूसरा मंत्री जिसने ताजा कच्चे गले सड़े फल जमा किए थे वह कुछ दिन तो ताजा फल खाता रहा और फिर उसे खराब फल खाने पड़े जिससे वो बीमार हो गया और बहुत तकलीफ भी उठानी पड़ी और तीसरा मंत्री जिसने थैले में सिर्फ घास और पत्ते जमा किए थे कुछ ही दिनों में भूख से मर गया अब आप अपने आप से पूछिए कि आप क्या जमा कर रहे हैं आप इस समय जीवन के पाग में है जहा चाहे तो अच्छे कर्म जमा करें और चाहे तो बुरे कर्म मगर याद रहे याद रहे जो आप जमा करेंगे वही आपको आखिरी समय काम आएगा क्योंकि क्योंकि दुनिया का राजा आपको चारों तरफ से देख रहा है ये थी एक जीवन की सच्चाई बताती हुई लघु कथा जमा पूंजी उम्मीद है दोस्तों आपको ये लघु कथा अच्छी लगी होगी फिर कभी फ में मुलाकात होगी कुछ नई रचनाओं के साथ तब तक के लिए इजाजत आपके दोस्त भारती परिमल